देवी भागवत दूसरा स्कंद सत्यवती की उत्पत्ति भगवान व्यास के प्रागट्य की कथा इस प्रकार कहकर व्यास जी वहाँ से चल दिए सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया इसी से व्यास जी द्वैपायन नाम से विख्यात हो गए वे भगवान विष्णु के अंशावतार थे अतः प्रगट होते ही प्रौढ़ हो गए उन्होंने प्रत्येक तीर्थ में स्नान किया और उत्तम तपस्या की इस तरह पराशर जी के कृपा करने पर व्यास जी प्रकट हुए कलयुग आ गया यह जानकर उन्होंने वेदों की शाखाएं बनाई वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया पुराण संहिताएँ तथा तो श्रेष्ठ महाभारत सब उन उन्ही की रचनाएं हैं वेदों का विभाजन करके उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ा दिया सुमंतु जैमिनी पैल वैसंपायन असित देवल तथा अपने पुत्र सुखदेव जी ये सभी उनके शिष्य थे सूर्य जी कहते हैं मुनिवरों सत्यवती एवं व्यास जी के पवित्र जन्म में ये ही सब कारण हैं महाभाग मुनियों इनकी उत्पत्ति के प्रसंग में कोई संदेह नहीं करना चाहिए महान पुरुषों के चरित्र की समालोचना करना अनुचित है न उनके सभी आचरणों का अनुकरण ही करना चाहिए मुनिवर पराशर जी के गुण ही ग्रहण करने योग्य हैं पराशर जी धर्मज्ञ पुरुष हैं जिस काम को नीच जन करते हैं उसमें उनकी प्रवृत्ति होने की क्या संभावना थी किंतु व्यास जी प्रकट होने वाले थे यही उस कार्य में कारण छिपा था आश्चर्यजनक इस प्रसंग को मैंने कह सुनाया जो पुरुष इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है उसकी दुर्गति नहीं होती वह सर्वदा सुखी रहता है